हिंदू धर्म पर निबंध अपनी मानसिक संरचना के नियमानुसार हमें किसी प्रकार अपनी अनंतता की भावना को नील आकाश या अपार समुद्र की कल्पना से संबद्ध करना पड़ता है उसी तरह हम पवित्रता के भाव को अपने स्वभावानुसार गिरजाघर मस्जिद या क्रूस से जोड़ लेते हैं हिंदू लोग पवित्रता नित्यत्व सर्वव्यापित्व आदि आदि भावों का संबंध विभिन्न मूर्तियों और रूपों से जोड़ते हैं अंतर यह है कि जहाँ अन्य लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भक्ति में ही बिता देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर लें और अपने मानव बंधुओं की भलाई करते रहें वहाँ एक हिंदू की सारी धर्म भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या आत्म साक्षात्कार में केंद्रीभूत होती है मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके दिव्य बनना है मूर्तियाँ मंदिर गिरजाघर या ग्रंथ तो धर्म जीवन की बाल्यावस्था में केवल आधार या सहायक मात्र है पर उसे उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए मनुष्य को कहीं पर रुकना नहीं चाहिए शास्त्र का वाक्य है कि बाह्य पूजा या मूर्ति पूजा सबसे नीचे की अवस्था है आगे बढ़ने का प्रयास करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी अवस्था है और सबसे उच्च अवस्था तो वह है जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए उत्तमो ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपो धमो भावो वही पूजा धमा धमा महानिर्माण तंत्र देखिए वही अनुरागी साधक जो पहले मूर्ति के सामने प्रणत रहता था अब क्या कह रहा है सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता न चंद्रमा या तारागण ही वह विद्युत प्रभा ही परमेश्वर को उद्भाषित नहीं कर सकती तब इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या ये सभी उसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रताक ने विद्युत भांति कू तोयम अग्नि तमेवत अनुभाति तस्ा सर्विद् विभाति कठोपनिषद पर वह किसी की मूर्ति को गाली नहीं देता और न उसकी पूजा को पाप ही बतलाता है वह तो उसे जीवन की एक आवश्यक अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है बालक ही मनुष्य का जनक है तो क्या किसी वृद्ध पुरुष का बचपन या युवावस्था को पाप या बुरा कहना उचित होगा यदि कोई मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को मूर्ति की सहायता से अनुभव कर सकता है तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा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 वे सभी अपने अपने जन्म तथा साश्चर्य की अवस्था द्वारा निर्धारित होकर उस असीम के ज्ञान तथा उपलब्धि के निमित्त मानवात्मा के विविध प्रयत्न हैं और यह प्रत्येक प्रयत्न उन्नति की एक अवस्था को सूचित करता है प्रत्येक जीव उस युवा गरुड़ पक्षी के समान है जो धीरे धीरे ऊंचा उड़ता हुआ तथा अधिकाधिक शक्ति संपादन करता हुआ अंत में उस भास्वर सूर्य तक पहुँच जाता है